पक्षे से कहा है तो प्रपंच का निषेध किया जाता है ये जो प्रपंच का निषेध किया जाता है ये निषेध अत्यंता अत्यंताभाव प्रपंच भाव अर्थात प्रपंच निषेधा ये अत्यंता भाव इसको हम पारमार्थिक पारमार्थिक्षी भाषा करते हैं यहाँ से ही पूरा ये पृष्ठा अंतिम तक अच्छा नहीं आगे पृष्ठा नहीं ये पूरा सब अद्वित सिद्धि का पंक्ति है अद्वैत सिद्धि में ये जो लघु चंद्रिका वाला जहा ये टीका है उसमें सौ पृष्ठा निन्यानवे पृष्ठा से आरम्भ होता है ये पूरा एक एक करके सब क्रम भी ऐसे ही है प्रपंच अत्यंत अभाव को हम पारमार्थिक कहेंगे ब्रह्म में प्रपंच अत्यंत अभाव कहते हैं ये अत्यंत अभाव को पारमार्थी कहेंगे पूर्व पक्षी शंका कर रहा है अथवा आप इसको व्यावहारिक मानेंगे अथवा प्रतिभाषिक मानेंगे किसको अत्यंत अभाव ब्रह्म तो पारमार्थिक है उसमें प्रपंच अत्यंत अभाव उसको भी पारमार्थी मानेंगे जी, तो दो पारमार्थिक हो जाएंगे तो क्या दोषों का जानते मैं तुम्हें द्विता पति हो जाएगा और कहानी हो जाएगा तो पूर्व पक्षी कह रहा है अगर आप ये प्रपंच को पारमार्थिक मानेंगे तो अद्वित हानि आपका सिद्धांत हानि होगा और प्रपंच भाव को अगर व्यावहारिक मानेंगे <surroundings> तो प्रपंच का जो अत्यंता है ये व्यावहारिक जो व्यावहारिक है वेदांति मत में व्यावहारिक से मिथ्या है तो प्रपंच का जो अत्यंता भाव हुआ निषेध जो करते हैं ये मिथ्या हो गया तो किसी व्यक्ति को आप लाएं साक्ष्य देने के लिए जी, वो व्यक्ति व्यक्तिवादी है जी, तो जो तो जो साक्ष्य देगा वो ग्रहण होगा नहीं होगा अर्थात जो घटना था वही रह जाएगा प्रपंच का निषेध कर रहा था निषेध जो है वो मिथ्या है अर्थात प्रपंच ऐसे रहेगा तो रहने से अर्थात आप चले थे प्रपंच निषेध करने के लिए किंतु प्रपंच अभी निषेध नहीं हुआ अर्थांतर हुआ सिद्ध हुआ प्रपंच सत्य है ये सिद्ध नहीं हो रहा है किंतु प्रपंच का निषेध नहीं हुआ ये रह गया अच्छा और अगर आप इसको प्रतिभाषिक कहेंगे जो निषेध कर रहे हैं इसको प्रातिभाषिक कहेंगे अगर निषेध प्रातिभाषिक अर्थात निषेध भ्रम प्रातिभाषिक्रम निषेध ही अगर भ्रम होगा तब तो प्रपंच जैसा रहना है तो बिल्कुल रहेगा है व्यावहारिक अगर होगा तो वो मिथ्या हो गया तो होने से निषेध मिथ्या हो गया तो फिर कहेंगे कि ये तो ऐसे की ऐसा रहेगा और निषेध अगर प्रतिभाषी होगा अगर तो भ्रम होगा वो तो बिल्कुल ऐसा रहेगा ही रहेगा इसलिए जो प्रपंच अत्यंत अभाव हो यह भी नहीं हो पाएगा व्यावहारिक भी नहीं होगा प्रतिभाषी भी नहीं होगा पूर्व सिद्धांती वहाँ उत्तर देता है अगर हम प्रपंच को पारमार्थिक मानेंगे तो भी ठीक है क्योंकि अभाव अधिकरण से भिन्न नहीं, नहीं, नहीं है तो प्रपंच अत्यंताभाव कहाँ है तो अधिकरण रूप हुआ इसलिए अत्यंता भाव को पारमार्थिक मानने से भी चलेगा तब कहा जाता है कि जो पारमार्थिकिन्न अत्य तो अत्यंता भाव अर्थात अत्यंता पारमार्थिक माने अर्थात वो ब्रह्म रूप ही है जी। तो पदार्थ नहीं है नहीं। अथवा को व्यावहारिक मानेंगे पर नहीं है कितु व्यावहारिकव पक्षी वहां कहता है कि अगर आप इसको व्यावहारिक कहेंगे ये मिथ्या तो निषेध अगर मिथ्या हो जाएगा तब तो फिर जो जिसको बाध कर रहा है वो पदार्थ तो ऐसे तो रहेगा सिद्धांत करेंगे ऐसे आवश्यक नहीं है एक हो गया निषेध्य प्रपंच हो गया निषेध्य उसको निषेध करने वाले वाक्य हो गया नेह और ये जो निषेध करने वाला वाक्य हो जाएगा तो भी निषेध्य जो है वो सत्य हो जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है स्वप्न में कुछ पदार्थ देखा जी। और वही स्वप्न में फिर होता है नो हम गलत देख देख लिया तभी स्वप्न में स्वप्न भ्रम का दूर होता है दोनों ही स्वप्न है ये जो स्वप्न भ्रम का दूर होने के लिए जो स्वप्न में दूसरा ज्ञान है स्वप्न में पहले रजत मान लिया फिर बाद में जाना कि स्वप्न में ना ना ये तो सुक्ति है अभी जो स्वप्न में सुक्ति देखा ये क्या सत्य है नहीं नहीं। मिथ्या नहीं। ये मिथ्या के द्वारा स्वप्न रजत का बाद हुआ स्वप्न में ही बात हुआ तो जैसे वहां स्वप्न सुप्ति ज्ञान से स्वप्न रजत ज्ञान <coughs> नहीं कि स्वप्न सुप्ति ज्ञान है तो रजत वास्तविक हो जाएगा ये कोई जरूर नहीं इसी प्रकार की यहाँ व्यावहारिक अत्यंत अभाव के द्वारा व्यावहारिक प्रपंच का बाद होगा कोई जैसे वहाँ स्वप्न में दो घटना घटा उसके बाद जो जागृत आ जाता है वो दोनों चले जाते हैं इसी प्रकार की जो प्रपंच व्यावहारिक उसका निषेध है ये भी व्यावहारिक जब परमार्थिक सत्ता का ज्ञान होगा ये दोनों ही चले जाएंगे ऐसा नहीं कि निषेध चले जाने से जो प्रतियोगी है निषेध है वो ऐसे के ऐसे रह जाएगा ये बात नहीं है ये, ये निषेध हो सकता है ये सब पंक्ति और सिद्धि का यहाँ विचार बोलाते ब्राह्मणी प्रपंच अत्यंताभाव व्यावहारिक पक्षी अभी प्रपंच अत्यंताभाव व्यावहारिक ये जो प्रमेयत्व है ये भी प्रपंच का अंतर्गत होगा तो होने से प्रमेयत्व अत्यंताभाव ये भी व्यावहारिक होगा जी। तो ब्रह्म में अगर प्रमेयत्व अत्यंताभाव व्यावहारिक होगा तो फिर वहाँ प्रमेयत्व व्यावहारिक नहीं रह पाएगा क्योंकि प्रमेयत्व का अत्यंता भाव व्यावहारिक जहाँ समान सत्ता में भाव अभाव पदार्थ नहीं रह पाएंगे पूर्व पृष्ठा में पूर्व पक्षी विचार करने का समय में कहता था, था कि पारमार्थी तो तो आप अच्छे न अभाव कही व्यावहारिकत्व न आप प्रमेयत्व मानिए तो मानने से विरोधी लेकर के घटा करके दिखा दिया था सिद्धांत यह भी कहता है कि व्यावहारिक पक्ष अगर हम मान रहे तब तब है तब तो केवल अनु होगा ही नहीं क्यूंकि व्यावहारिक प्रमेय तो अभाव है प्रपंचों का अभाव व्यावहारिक है तो प्रमेय तो अभाव ही व्यावहारिक हुआ तो होने से वहां प्रमेयत्व नहीं रहेगा प्रमेयत् अभाव में मतलब प्रमेयत् अभाव अगर व्यावहारिक हो जाएगा तो प्रमेयत्व में अभाव प्रतिवगीतो आएगा आयेगा अभाव का अप्रतियोगित्व जो की केवल अनुत्व तो वह नहीं आएगा व्यावहारिक पक्षी स्व वृत्ति विरोधी वृत्ति मत अत्यंत भाव प्रतियोगित्व प्रमेयत्वाधेर आया क्योंकि ब्रह्म में प्रमेयत्व का अत्यंत अभाव मिला जी। और व्यापहारिक तो है जी। तो होने से प्रमेयत्व में अत्यंत होगा प्रतियोगित्व तो आ जाएगा और अप्रतियोगित्व तो नहीं आएगा नहीं आने से सेन्वय नहीं होगा अत्यंत अभाव प्रतियोगित्व तो प्रमेयत्व आधे आया नद अप्रतियोगित्व तो तद अर्थात अत्यंत अभाव अत्यंत अभाव का अप्रतियोगित्व प्रमेयत्व में नहीं आएगा अगर आता तो फिर वो केवल अनुय होता इसलिए प्रमेयत्व एक नहीं होगा न तो तद नद तो इसलिए केवल अनु नहीं हुआ अभी यहाँ सिद्धांत कह दिया ये 120 एक प्रथम बीस का अंतिम पंक्ति है तो अभी सिद्धांत यहाँ क्या कह दिया प्रपंच अत्यंत अभाव व्यावहारिक होने से पूर्व पक्षी आगे कहता है एवं तरी नपंच अत्यंत अभावश्य बाध्य व्यावहारिक आप कह दिए व्यावहारिक हो जाएगा तो वो भी बाध्य होगा जी बाध्य पारमार्थिक सत्व अविरोधित्वात ये जो निषेध हुआ निषेध बाध्य है तो निषेध अगर बाध्य हुआ प्रपंच में जो पारमार्थिक सत्व ये बाध्य पदार्थ निषेध प्रपंच का पारमार्थिक सत्व को हटा नहीं पाएगा क्योंकि जो निषेध कर रहा है वो स्वयं भी बाध्य हो रहा है साक्ष्य देने वाला मिथ्या कह रहा है वो कैसे सिद्ध करेगा तो निषेध जो कर रहा है वो बाध्य हो रहा है तो प्रपंच का जो पारमार्थिक है उसका पारमार्थिकविरोधी हुआ उसको विरोध नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो स्वयं बाध्य है अविरोधित्व अर्थांतरमितिचे अर्थात आप चले थे प्रपंच का निषेध करने के लिए किन्तु ये प्रपंच का निषेध नहीं कर पाया तो उसके साथ अविरोधी हुआ क्योंकि जो निषेध करने वाला स्वयं ही बाध्य है पारमार्थिक विरोधी नहीं हो पाया नहीं होने से पारमार्थिकोधी ये जो निषेध करने वाला हुआ, कर का अविरोधी हुआ पारमार्थिक का विरोधी नहीं हुआ अगर पारमार्थिक विरोधी होता है तो पारमार्थिक को हटा देता प्रपंच से ये नहीं हटा पाया क्योंकि स्वयं ही मिथ्या है निषेध करने वाला जो है सिद्धांत कहता कि न स्वप्नार्थ से स्वप्न निषेधे ना बा दर्शन स्वप्नार्थ से स्वप्ने यो अर्थ तो स्वर्थ स्वप्न में जो देखा रजत देखा उसका स्वप्न निषेधे न स्वप्न में ही जो निषेध हुआ सुक्ति दर्शन हुआ उसके द्वारा निषेध हुआ ये जो स्वप्न निषेध हुआ स्वप्न में जो सुक्ति दर्शन हुआ वो बाध्य है तो इसलिए कहते हैं स्वप्नो निषेध है न बाध्य न जो स्वप्न निषेध है वो भी बाध्य है तो दर्शन बाध्य के द्वारा भी बाध हो सकता है स्वाप्न में स्वाप्न में जो दर्शन हुआ ये स्वयं बाध्य है और ये देखिए अभी बाध्य होकर के भी स्वप्न रजत को बाध कर रहा है इसलिए बाध्य होने पर भी दूसरों को बाध कर सकता है ऐसा नहीं की निषेध करने वाला वाक्य बाध्य है इसलिए दूसरों को बाध नहीं कर पाएगा ये बात नहीं है बाध कर सकता है बाध्य होकर के भी बाध कर सकता है अच्छा तो यह बाध्य होकर के बाध किया स्वप्न में या जागृत में स्वप्न में ही बाध कर दिया अभी पूर्व पक्षी आगे शंका कर रहा है न सिद्धांत कहेगा निषेधस्य बाध्यत्व पार्थिक अविरोधित्व तंत्र पूर्व पक्षी कह रहा है निषेध अगर बाध्य हो जाएगा तब पार्थिक वहा बना रहेगा निषेध करने वाला अगर बाध्य हो रहा है पार्थिक बना रहेगा पुरोपक्षी कह रहा है निषेधस्य बाध्यत्व पार्थिक सत्व अविरोधी में तंत्र तंत्र अर्थात नियामकम निषेध अगर बाध्य होगा तो पारमार्थिक का अविरोधी होगा पारमार्थिक को हटा नहीं पाएगा निषेध करने वाला स्वयं बाध्य हो रहा है तो सिद्धांत कहता है कि न तंत्र पूर्व पक्षी कहा तंत्र सिद्धांत कहता है ये ठीक नहीं है तो फिर क्या तंत्र है एक हो गया निषेध और, और दूसरा हो गया निषेध्य निषेध का पारमार्थिक सत्व को निषेध नहीं हटा पाएगा अगर वो बाध्य स्वयं बाध्य होगा तो सिद्धांत कह रहा है कि ये बात नहीं है विरोधी और विरोधी का नियामक क्या है फिर सिद्धांत कहते हैं निषेध अपेक्षा या न्यून सत्ता का अगर निषेध होगा तो निषेध अपेक्षा निषेध करने वाला अगर कम सत्ता होगा जो निषेध है और दूसरा हो गया निषेध करने वाला निषेध करने वाला कम सत्ता वाला है ऊपर सत्ता का निषेध को वो हटा देगा नहीं। नहीं। जैसा प्रातिभाषिक आ रहा है निषेध करने वाला अर्थात प्रातिभाषिक अर्थात वो भ्रम है वास्तविक हम व्यावहारिक पदार्थ है व्यावहारिक पदार्थ को प्रातिभाषिक पदार्थ हटा हो देगा प्रातिभाषिकों को व्यावहारिक हटा सकता है न्यून सत्ता का अगर निषेध होगा ऊपर सत्ता वाला निषेध को हटा नहीं पाएगा ये नियामक है तो आप जो कहते हैं कि बाध्य बाध्यवाधक वो सब नियम का नहीं है सत्ता ऊपर नीचे है तो वही निषेध निषेधक निर्णय होगा निषेध या न्यून सत्ता का अगर निषेध होगा तो फिर पार्थिक सत्व का अविरोधी होगा पार्थिक सत्व को, को हटा नहीं पाएगा वो निषेध क्यों कहते न्यून सत्ता को हो गया निषेध अपेक्षा न्यून सत्ता का निषेधस्य निषेधस्य न्यून सत्ता का होगा तो पारमार्थिक विरोधी होगा को हटा नहीं पाएगा और प्रकृत यहाँ प्रपंच का निषेध करने वाला वाक्य और प्रपंच ये दोनों ही व्यावहारिक है निषेध करने वाला नेह नानास्तिक वो भी व्यावहारिक है और निषेध कर रहा है प्रपंच का प्रपंच भी व्यावहारिक है इसलिए निषेध करने वाला निम्न सत्ता का क्या नहीं है समान सत्ता को होने से बात कर देगा जैसे स्वप्नों में स्वप्नों में रजत तो का है और स्वप्न में सुप्ति भी प्रतिभाषी समान सत्ता होने से हटा दिया <clears throat> प्रकृत सत्ताक प्रपंच निषेध ये दोनों तुल्य सत्ता को हुए तुल्य सत्ताक विरोधित्वम और विरुद्धम विरोधित्व तो रहेगा यहाँ विरोधित्व का मतलब निराकरण नहीं होगा विरोधित्व रहेगा अर्थात हटा देगा निषेध जो है निषेध्य को हटा देगा समान सत्ता होने से विचार आरंभ हुआ कि निषेध और निषेध्य किस स्थिति में निषेध्य का पारमार्थिक सत्ता को, को हटाएगा नहीं और किस स्थिति में पारमार्थिक सत्ता को हटा देगा इसके लिए आगे कहते हैं तत्र निषेधे निषेध करने वाला जो है वाक्य हो कोई हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण हो जो है उसका निषेध हो जाएगा अर्थात निषेध मिथ्या बोल करके जहाँ प्रमाण होगा निषेध का निषेध हो जाना तो निषेधो मिथ्या निषेधो वाध्य इस प्रकार अगर हो जाएगा तो निषेध का निषेध हो जाने से अर्थात निषेध मिथ्या बोलकर के प्रमाण होने से प्रतियोगी सत्व तत्र ही आयाती अर्थात प्रतियोगी वहां सत्य विद्यमान रहेगा क्योंकि निषेध का निषेध हो गया निषेध का निषेध हो जाने से प्रतियोगी वही रहेगा जहां यत्र निषेध निषेध बुद्धिया निषेध का जो निषेध बुद्धि बुद्धि अर्थात ज्ञान निषेध का भी निषेध ज्ञान जो हो रहा है उसके द्वारा प्रतियोगी सत्व व्यवस्थाप्य प्रतियोगी तत्व को वो व्यवस्थापन करता है निषेध का निषेध करके प्रतियोगी को स्थिर करवाता है निषेध मात्रम तु है। दो चीज है निषेध पहले निषेध का निषेध करता है ये निषेध का भी निषेध कर देता है निषेध का निषेध करने का समय में जो दूसरा निषेध आया प्रथम निषेध को हटाएगा और प्रथम निषेध का जो प्रतियोगी था उसको ला करके बैठाएगा उदाहरण देने के लिए राम के पर में अ रहेगा जी तो पहले क्या प्राप्ति है वृद्धि उसको कौन हटाता है प्रथम स्वर्ण उसको कौन निषेध कर दिया अभी प्रथम या पूर्व सवर्ण निषेध करने वाला था, था। नादी ची आकर निषेध का निषेध कर दिया कर देने से अभी प्रथम निषेध का जो प्रतियोगी था वृद्धि रेची वो खड़ा हो गया निषेध का निषेध होने से प्रतियोगी सत्व आयाति ये एक स्थिति होगा थी। थी। किंतु निषेध का निषेध हो जाने से प्रतियोगी सत्व सर्वत्र आयाती ऐसा बात नहीं है उत्तर आयाति इसके लिए अभी कहता है कि यत्र निषेधस्य निषेधे वाक्य का आरम्भ में तेती वही निषेध का निषेध करने से प्रतियोगी आ जाएगा जहाँ निषेध का निषेध करने वाले के द्वारा प्रतियोगी सत्व व्यवस्था अर्थात वो फिर वृद्धि रेचि को ला करके खड़ा करता है फिर किसको जो द्वितीय निषेध आया प्रथम निषेध का प्रतियोगी को लाया तो फिर ये द्वितीय निषेध किया क्या कहते हैं कि निषेध मात्रम तू निषि कर काट दीजिए निषेध मात्र दोनों पक्ष में लगेगा किन्तु अन्यत्र निषेध मात्रि में भी इस प्रकार पाठ है निषेध मात्र का द्वितीय निषेध जो आया प्रथम निषेध मात्र को हटाया ये जो नादीची आया वो क्या किया प्रथम पूर्व मात्र को हटाया प्रतियोगी शो को नहीं हटाया वो ऐसे रह गया किंतु तो कहीं होगा कि द्वितीय निषेध आकर के प्रथम निषेध को हटाएगा और उसका प्रतियोगी को भी हटाएगा ये हो सकता है कहीं अलग अलग स्थिति है तो यहाँ प्रथम ये के लिए विचार करते हैं निषेध बुद्धिया प्रतियोगी तत्व व्यवस्था प्रतियोगी सत्व का प्रतियोगी तत्व को रखता है फिर क्या करता है निषेध प्रथम निषेध उसी को ही हटा देता है जैसे रजते नैदम रजतम् रजत जीचित है किंतु ज्ञान हो गया नैदम रजतम् तो ये भी प्रथम निषेध आ गया नैदम रजतम प्रती अरजतम न इधम रजतम अर्थात अरजतम बाद में फिर ज्ञान हुआ इदम न अरजतम जो अरजत तो ज्ञान पहले हुआ था अभी उसको फिर हटा दिया द्वितीय निषेध आ गया न अरजतम इति ज्ञान न रजतम व्यवस्थाप्य रजत का व्यवस्थापन हुआ तो निषेध यहां न कट जाएगा तो निषेध मात्र निषिध्यते जो प्रथम निषेध रजत का निषेध किया था उसी को मात्र को ही निषेध कर दिया ये एक पक्ष हुआ अर्थात प्रतियोगी को ला करके रखा प्रतियोगी को ला करके रखा मतलब वो था वहां भैमिका लिखे हैं ना भैमी नहीं सिद्धांत का शायद टीका में लिखे हैं तो ये जो नादी थी ये बास्तवे के लाया नहीं वृद्धि रची तो वहां क्या विचार दिए है अगर प्रथम पूर्व स्वर्ण वृद्धि को मार दिया तो देवदत्तस्य से ये हनने सति न देवदत्तस्य से पुनर उन्म्जनम ऐसे पंक्ति कहे देवदत्त का हत्याकारी का अगर हत्या हो जाएगा वृद्धि का हत्याकारी प्रथम पूर्व सवर्ण होगा अगर हत्या नादीसी कर देगा तो क्या देवदत्त जिंदा हो जाएगा नहीं होगा तो फिर इसलिए क्या कहे वह समाधान दिए हैं कि जो ये जो देवदत्ता का हत्याकारी ये हत्याकारी नहीं उद्यम हुआ था तो देवदत्त जिंदा था वहां सम, मतलब समाधान दिया तो इसी प्रकार कि यहाँ कहते हैं कि ये जो प्रथम निषेध हुआ वो प्रतियोगी को हटाया नहीं था हटाने के लिए जो उद्यम हुआ द्वितीय निषेध आ करके प्रथम निषेध को हटा दिया प्रतियोगी ऐसा को वैसा रह गया ये प्रथम विकल्प हुआ इसके लिए दृष्टान्त दे दिया व्याकरण तो में विचार है कि जो वृद्धि रहे पूर्व अद्य सिद्धि में वो विचार दी नहीं यत्र पक्ष कहते हैं प्रतियोगी निषेध है निषेध है ये जो द्वितीय निषेध आएगा वो तो प्रथम निषेध को भी निषेध करेगा प्रथम निषेध का प्रतियोगी को भी निषेध करेगा जैसे स्वप्न में रजत देखा फिर स्वप्न में सुक्ति देखा अभी स्वप्न में जो सुक्ति देखा उसके द्वारा स्वप्न रजत ये दूर हुआ उसके बाद जागृत आ गया जागृत आने से ये स्वप्न सुप्ति को हटाया स्वप्न मतलब जो स्वप्न रजत का जो निषेध स्वप्न सुप्ति ज्ञान हुआ था जागृत से ये निषेध को हटाया स्वप्न सुक्ति ज्ञान जो कि रजत निषेध है रजत निषेध को हटाया जागृत आने से और जो रजत निषेध उसका जो प्रतियोगी रजत उसको भी हटाया दोनों को हटाया तो यहाँ दूसरा दृष्टान्त देंगे यत्रतु प्रतियोगी निषेधर अपनी निषेध प्रतियोगी और निषेध दोनों का निषेध होता है तत्र न प्रतियोगी सत्व वहां आएगा क्योंकि तो निषेध कर दिया प्रतियोगी का निषेध किया निषेध का भी निषेध कर दिया यथा ध्वंस समये घट का जब ध्वंस होगा तो अभी घट प्रागुर्भाव का नष्ट कब हो गया भट बनने का भट बनने अभी जब घट को नाश कर देंगे तो फिर घट प्रागभाव का पुनर उन्म्जन हो जाएगा नहीं होगा तो घट का जो ये प्रतियोगिता प्राग भाव वो भी नष्ट हो गया यथा ध्वसम प्राग भाव प्रतियोगि और उभ निषेध दोनों का होता है और दूसरा दृष्टांत तो दिए जो जागृत हो जाने से स्वप्न जो पदार्थ उसका और स्वप्न पदार्थ का जो बाधक दूसरा स्वप्न ज्ञान हुआ था ये दोनों ही गए से यथा ध्वंसमय प्राग भाव प्रतिर उभयोर निषेध तथा चकृत प्रकृत प्रपंच निषेध निषेध निषेधस्व्य नेह नानास्ति किंचन ये जो निषेध करने वाला वाक्य ये भी व्यावहारिक होने से ये भी बाध्य है होने पर भी प्रपंचस्य से नात्विक मतलब प्रतिगत्व फिर व्यवस्था कर देगा ये नहीं है निषेध बाधक न अच्छा यह हो गया पहले प्रपंच हो गया हो प्रतियोगि प्रपंच का बाधक हो गया नेह नानास्त किंचन नेह नानास्त किंचन भी व्यावहारिक होने से यह भी मिथ्या है जी, जी, हो गया तो नेह नानास्तिक किंचन हो गया प्रथम निषेध दूसरा निषेध फिर आया जो कि नेह नानास्तिक किंचन को भी मिथ्या कहेगा क्यों कहेंगे तो ये भी व्यावहारिक है दृश्य है होने से तो, तो, दूसरा अर्थात हो नहीं तो हाँ ज्ञान ही लेना पड़ेगा नहीं तो बाकी जिसको लेंगे फिर आप अनुमान लगाएंगे कहेंगे तो प्रपंचो मिथ्या, मिथ्या ये जो नेह नाना स्थिति किंचन ये भी प्रपंच अंतर्गत होने से दृश्य होकर के मिथ्या ये अनुमान हुआ ये अनुमान भी मिथ्या इसलिए जो ब्रह्म ज्ञान आएगा तो उसके द्वारा प्रथम निषेध है जो कि प्रपंच को निषेध कर रहा है नेहुन आनास्तिक ये भी बात होगा और ये जो नेहना किंचन को मिथ्या कहने वाला जो है वो ये सब बात हो जाएंगे अर्थात ये जो उसको मिथ्या कहेगा कौन ब्रह्म ज्ञान होने से ये जो ब्रह्म ज्ञान होने से नेहना किंचन को मिथ्या कहा इसके द्वारा नेहुनास्तिक किंचन जिसको निषेध किया था प्रपंच वो सत्य नहीं हो जाएगा मतलब द्वितीय निषेध आने से प्रथम निषेध को तो हटाया प्रथम निषेध का जो प्रतियोगी था प्रपंच वह नहीं आएगा अर्थात प्रथम निषेध को भी हटाएगा उसका जो प्रतियोगी है उसको भी हटाएगा दोनों का तथा निषेध से बाध्य प्रतिक निधक निषेध का जो बाधक है प्रतिगिन्चेध बाधना प्रतियोगी जो प्रपंच है और प्रपंच का जो निषेध करने वाला वाक्य है वो सबका बात करेगा ओर अभी उभर निषेधता अवच्छेद जो प्रपंच और प्रपंच का निषेध करने वाला जो वाक्य ये सब ही उसमें निषेधता अवच्छेद का समान रहेगा क्या निषेधता अवच्छेद दृश्य है दृश्य अर्थात ज्ञ पूरा जगत ज्ञ होने से सब हो जाएंगे दूसरा शंका पूर्व पक्षी कह रहा है नेहन आनास्त कि श्रुति कह रहा है और आप अभी प्रमाण कर रहे हैं ये भी मिथ्या है तो श्रुति तो मिथ्या कथन किया जो मिथ्या कथन करेगा वो प्रमाण कैसे होगा पूर्व पक्षी ये शंका दे रहा है न निषेध जो निषेध कर रहा है वो निषेध तात्विक नहीं है वो निषेध भी क्या है तो अतात्विक निषेध का बोधक होने से श्रुति अब्रमाण होगा सिद्धांत कहता है कि न संख्यम ब्रह्म भिन्न से अतात्विकोधयत शास्त्र से शास्त्र ब्रह्म भिन्न सबको अतात्विक कहने से उसका अप्राम्य होगा शास्त्र ब्रह्म भिन्न सबको मिथ्या कहता है कहने से शास्त्र अप्रमाण हो जाएगा ये बात नहीं है यही शास्त्र का कार्य है मतलब शास्त्र का प्रामाण्य इसी में ही है कि ब्रह्म भिन्न सबको मिथ्या कहना। निषेध प्रतियोगी अच्छा निषेध जो होता है जैसे हम सुक्ति का ज्ञान होने के बाद रजत का निषेध करते हैं अभी रजत का निषेध करने के समय में हम रजत को स्वरूपेण निषेध करते हैं या कुछ अन्य रूप से निषेध करते हैं अन्य रूप क्या कहेंगे स्वरूपेण निषेध करने का अर्थ है कि यदेशन यद, यद काल अवच्छिन्न है ये नूपेण दृश्यते जिस देश में जिस काल में जिस रूप से दिखता है उस देश में उसी काल में उसी रूप से उसका निषेध करना है इसको कहा जाएगा स्वरूप क्योंकि तो, वही उसका स्वरूप है। आप इस प्रकार की ब्रह्म में जगत का जिस समय में दिख रहा है उसी समय में जिस रूप से दिख रहा है व्यवहारिक तो रूप से उसी रूप से निषेध करेंगे इसको कहेंगे स्वरूप देना जिस देश में जिस काल में नहीं तो कहेंगे दिखता है जागरण स्वप्न में निषेध करेंगे सुसुप्ति में ये नहीं है जिस समय में दिख रहा है जिस काल में दिख रहा है जहां दिख रहा है यहाँ पर्वत दिख रहा है और वहां निषेध करेंगे समुद्र में तब तो कहेंगे कि पर्वत में हो जाएगा वो नहीं जहां दिख रहा है जिस काल में दिख रहा है और जिस रूप से दिख रहा है पर्वत रूप से कहेंगे कि नहीं नहीं पर्वतों को हम जो लॉय करेंगे आकाश है हम पृथ्वी जल तेज वायु होकर के आकाश इस प्रकार का आकाश रूप से नहीं है है है नहीं नहीं जिस से भी दिख रहा है, इसको कहेंगे निषेध निषेध hmm. दूसरा प्रकार के होता पंक्ति <rail factor> ब्रह्म में, में जगत का हम स्वरूप निषेध नहीं करेंगे जिस प्रकार के दिखता है उसका स्वरूप उस स्वरूप का उपमर्दन नहीं करेंगे उपमर्दन नाश स्वरूप का नाश नहीं करके कहेंगे कि ये पारमार्थिक रूपेण नहीं है ये पर्वत आकाश रूपेण नहीं है इस प्रकार के निषेध करेंगे पर्वत जिस रूप से दिख रहा है उस रूप से निषेध नहीं कर रहे हैं अन्य रूपों से नहीं है कहेंगे प्रातिभाषिक रजत व्यावहारिक रूपेण नहीं है प्रातिभाषिकव का, तो का निराकरण नहीं कर रहे हैं इसी प्रकार जगत का व्यावहारिकत्व व्यावहारिकत्व अर्थात अर्थ प्रयोजन सिद्ध कर रहा है इस रूप से हम निषेध नहीं कर रहे हैं कहते हैं कि ये पारमार्थिक नहीं है ब्रह्मा जैसा पारमार्थिक ये जगत पारमार्थिक नहीं, नहीं है अर्थात स्वरूप का उपमर्दन नहीं करके पारमार्थिक रूपेण निषेध करना ये दूसरा दु� पक्ष हुआ प्रथम पक्ष हुआ स्वरूप से निषेध करते हैं जो दिखता है जिस रूप से दिखता है वो उसी रूप से उसी समय में उसी काल में नहीं है ये दो प्रकार के विचार इसको आगे कहते हैं निषेध प्रतियोगी तवरूपेण एव कहते स्वरूप अर्थात जिस देश में जिस काल में जिस रूप से दिख रहा है उसी अर्थात तो उसका स्वरूप को नाश करना इस प्रकार के नहीं कि ज्ञान होने के बाद जगत का जो व्यावहारिकत्व तो अर्थक्रियाकारित्व तो ये बने रहे वो नहीं है जी। ये हमारा एक बड़ा बाधक होता है ज्ञान होने में हम जगत का अर्थ क्रियाकारित्व को बनाए रखना चाहते हैं अर्थात हमारा ये प्रयोजन सिद्ध हो तो शरीर को ठंडा लगा तो हमको ये मिल जाए तो ये एकदम ठीक है तो गर्म हुआ तो ये हुआ भूख लग जाए तो ये मिल जाए ये ठीक है अर्थात हम जगत का व्यावहारिक्व को, तो को बनाए रखते हैं और सोचते हैं कि हमको जगत पारमार्थिक रूप नहीं है किन्तु उसका जो व्यावहारिक रूप है बने रहे बने रहे मतलब हम इसको हटाना हमारा बुद्धि में लेते नहीं इस प्रकार के होगा तो का बनेगा नहीं जिस रूप से दिख रहा है जगत हमको व्यावहारिक दिख रहा है यही व्यावहारिक इसका निषेध होना है अर्थात तो ये जो भूख लगता है ये ये प्रतिभाषी को है नहीं की भूख लगता है व्यावहारिक हम चावल खा लेंगे व्यावहारिक उसमें व्यावहारिक व्यावहारिक हो जाएगा ऐ नहीं है अर्थात जो जिस रूप से व्यावहारिक इसको प्रातिभाषी करना है तभी तो जाकर के जगत का व्यावहारिक सत्ता का नाश होगा ज्ञान होने से जगत व्यावहारिक नहीं रहता है प्रातिभाषी होता है ना तो इसलिए हम अगर जगत का व्यावहारिक तो होगा नहीं काम बनेगा नहीं इसलिए बार बार विचार करना वास्तविक अच्छा ऐसा नहीं है हम खाली रहे हैं। देख रहे हैं मान रहे है हमको भूख लग रहा है ऐसा हम खाली मान रहे हैं अर्थात इतना जोर करके इसको मन को इसका करना ही पड़ेगा नहीं तो यह कार्य घटने वाला नहीं है मतलब आवश्यक है कि चित्तवृत्ति रोक करके इसका समाधि होना है, यह आवश्यक है करके, बार बार विचार करके ये तो निषेध प्रतियोगिव स्वरूप नदविलक्षण स्वरूप अनुपमर्दित पारमार्थिक प्रपंच का जो सदविलक्षण तो रूप है प्रपंच सद नहीं है व्यावहारिक है प्रपंच सद्विलक्षण है सद्विलक्षण सद है व्यावहारिक है इस सद्विलक्षण रूप का अनुपमर्दन करके अनुपमर्दित कारण ये निषेध ऐसा नहीं है अर्थात जिस रूप से दिख रहा है उस रूप को बनाए रख करके अनुपमर्दित करके पारमार्थिक जगत पारमार्थिक नहीं है व्यावहारिक तो है ये काम नहीं चलेगा तो कहते हैं स्वरूप अर्थात तो उसका व्यावहारिक रूप ही ये हटाना है स्वरूपेण त्रैकालिक निषेध प्रतियोगिव प्रपंचरजता दुपगमान स्वरूपेण त्रैकालिक निषेध प्रतियोगित्व स्वरूप अर्थात जिस रूप से दिख रहा है उसी रूप से त्रैकालिक निषेध उसका है प्रपंच में भी सुप्तिरजत में भी क्यों उसके लिए अनुभव प्रमाण देते हैं रजत भ्रम अनंतरम अधिष्ठान अधिष्ठान साक्षात्कार सती अधिष्ठान कौन है रजत भ्रम में सुक्ति तो सुक्ति ज्ञान हो जाने से रजत से कैसे निषेध करते हैं रजतम नास्ती न आसित न भविष्य काल त्रय से निषेध करते हैं स्वरूपेण एवं तब तो हम नहीं कहते हैं कि यहाँ जब निषेध अर्थात तो सुप्ति ज्ञान होने के बाद उसका बुद्धि में जो आता है यहाँ रजत तो कभी था नहीं अभी भी नहीं है होगा भी नहीं इस प्रकार की जो कहता है क्या बुद्धि में आता है अभी हटस्थ तो रजत यहाँ कभी था नहीं होगा नहीं अभी अभी भी है नहीं इस प्रकार की व्यावहारिक रजत ऐसा वह विशेषण नहीं आता है अनुभव जो होता है कहते की रजत तो यहाँ कभी था नहीं कहेंगे जो दिखता था वो तो कहेंगे था ही नहीं अनुभव अच्छा इति इसलिए इति स्वरूपेण स्वरूपेण अर्थात तो नहीं कि प्रातिभाषिक रजत को बनाए रख करके हम व्यावहारिकत्व निषेध करेंगे ऐसा नहीं है व्यावहारिक जगत को बनाए रख करके पारमार्थिकव निषेध करेंगे ऐसा नहीं है जिस रूप से दिख रहा है उसी रूप से ही उसका निषेध होना है इसी प्रकार की नेह ना नास्त किंचन मन से वेद नेह ना ना किंचन ये दो ग्यारह है दो दस लिख दिए आगे विराम नहीं रहेगा नेह ना नास्ती सुन प्रपंच से स्वरूपेण निषेध प्रतीत प्रपंच का स्वरूप से निषेध प्रतीत होना है प्रपंच का निषेध होने से ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा ना ब्रह्म का दर्शन होने से प्रपंच का निषेध करेंगे ब्रह्म का दर्शन करने करने निषेध नहीं नहीं तो से कह रहे इसलिए कहेंगे अभी तो जब तक हम प्रपंच को बनाए रखेंगे ये ब्रह्म का दर्शन होगा नहीं नहीं होगा तो ब्रह्म का दर्शन हम कहेंगे हमको पहले ब्रह्म दर्शन हो जाए हम प्रपंच का निषेध कर देंगे तो इसीलिए प्रपंच का निषेध करने से ब्रह्म दर्शन होगा कहेंगे वास्तविक तो ऐसा भी, भी नहीं है देखिए रज सु का दर्शन होने से रजत का नाश होता है ना रजत को सत्य जब तक मानते रहते हैं तो जब तक रजत को हम सत्य मानते रहेंगे ये सुक्ति का दर्शन हो जाएगा वो देखता है किंतु तो मानता रहेगा रजत तो सत्य है इस प्रकार वह मानता रहता है तब तक उसको देखने पर भी उसको सुक्ति नहीं मानेगा तो और होने से रजत हटेगा कहेंगे तो सुक्ति ज्ञान होने से रजत हटेगा जब तक रजत ज्ञान सत्य है सुक्ति ज्ञान होगा कैसे जगत अगर सत्य बने रहेगा ये ब्रह्म ज्ञान होगा कैसे कहेंगे आप तो ब्रह्म ज्ञान होने से हम जगत को हटाएंगे तो हो ही नहीं पाएगा इसलिए कैसा कहेंगे ये जो हमको रजत ज्ञान होता है हम कहते हैं कि हमको दिखता है चक्षु से दिखता है किंतु पहले मन में उसको निश्चय करना है ना, ना ना ये चक्षु देखता है किंतु फिर भी ये मिथ्या है ये रजत नहीं है अर्थात यही तो कहता है ना कि वहाँ रजत है बोल करके पहले इसको यहाँ हटाना पड़ेगा हटने से फिर जाकर के उसको वो दिखेगा ये अगर कहता रहेगा रजत तो बोल करके उसको सुनकर के ग्रहण करेगा नहीं इसी प्रकार की ये जगत का व्यावहारिक तो करके रखा है इसको यहाँ से साफ करना पड़ेगा किंतु तो साफ खाली यहाँ ऐसे कर देने से हम खाली मन से बार बार कहेंगे कि ना ना ये सर्प नहीं, नहीं है ये रजू है ये सर्प नहीं है भय पूरा चला जाएगा नहीं, नहीं जाएगा किंतु इसको बहुत हटा देने से ये सर्प नहीं है रजू है माँ कहती है, पिता कहते है ये रजू है बहुत जब हट जाएगा ये तब तो भी थोड़ा साहस होगा नजदीक जाएगा तभी तो थोड़ा नजदीक होने से देख लेगा देखने के बाद ही जाकर के सर्प पूर्ण रूप से हटेगा इसलिए गीता में कहते है न रसवर्जन रसोप्य रस रह जाएगा अर्थात संस्कार रह जाएगा संस्कार जाएगा परम दिशा इसी प्रकार की जगत का व्यावहारिक तो नाश करना पड़ेगा किंतु इसका रहेगा। संस्कार रहेगा संस्कार कब जाएगा परम दिशुआ अगर हम जगत का व्यावहारिक तो सत्ता को भी बनाए रखेंगे तो फिर वो होगा ही नहीं अर्थात रजत को हम बिल्कुल सत्य बना करके रखेंगे ये होगा ही नहीं उसको पहले हमको मिथ्या करना पड़ेगा कि उसका संस्कार सत्य का संस्कार रह जाएगा संस्कार उद्बुद्ध होने से पहले अगर हम सुखि को देख लेंगे तो निश्चय हो जाएगा इसी प्रकार की जगत का संस्कार सत्य तो संस्कार उद्बुद्ध होने से हमको अगर एक क्षण के लिए भी समाधि हो जाएगा ब्रह्म समाधि ये फिर संस्कार को हटा देगा इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से विचार करते करते हमको ये व्यावहारिक इसको हटाना ही पड़ेगा पहले ये व्यावहारिक नहीं है ये कोई महत्व तो नहीं है ऐसे बस खाली ऐसे ए, खाली रोबोट का व्यवहार होता है बोलने वाला सुनने वाला सब रोबोट है इसी प्रकार की बार बार इसको करना पड़ेगा ये नहीं करने से हम सोचेंगे कि हमको कुछ ज्ञान हो जाए उसके बाद जगत तो मिथ्या होगा ये होगा नहीं अर्थात तो हमको पहले व्यवहार में इसको मिथ्या लाना ही पड़ेगा आगे स्वरूपेण निषेध करेंगे न छ तौकिक रजत पारा एवं स्वरूपेण निषेध प्रतियोगी नया लोग कहेंगे लौकिक लौकिक अर्थात नया हटस्थ जब हैं, हम रजत में सुक्ति में रजत का निषेध करते है हम व्यावहारिक जो की हटस्थ उसको निषेध करते हैं सिद्धांत कहते हैं की ऐसा नहीं क्या होगा ब्रह्म बाध और व्यधिकरण आप देख रहे हैं प्रातिभाषी और बाद किसको कर रहे हैं भ्यावारिका। भ्यावारिका। ये तो व्यधिकरण हो गया और अप्रसक्त यहां व्यावहारिक रचत था क्या नहीं, नहीं।, आ, नहीं है तो आप उसका प्रतिषेध क्यों करते हैं ये दोष होगा इसलिए सिद्धांत किया जाए कि स्वरूप है ना जिस रूप से दिख रहा है उसी रूप से ही उसका प्रतिषेध होगा एवं इस प्रकार के अगर आप स्वरूप से उसका प्रतिषेध कहेंगे विवरणाचार्य वाक्य विरोध विवरणाचार्य का यहाँ वाक्य है त्रैकालिक निषेधम प्रति स्वरूप आरोप आपणस्थ ये पंक्ति थोड़ा लिख लेना क्योंकि उसका पहले वाक्य पता चले तो नहीं तो ये ये अधि में दिया है वो पंक्ति वहाँ कुछ एक नंबर दो नंबर कुछ दे करके नीचे लिख लीजिये त्रैकालिक निषेधम प्रति लंबा पंक्ति है नीचे पूरा जगह जा निषेधम प्रति स्वरूप आप कमा पारमार्थिकेण भाषिक रजतम वार्थिक रजतम वीवरणकार यहां कह रहे हैं कि त्रैकालिक निषेध जो आप रजत का कर रहे हैं स्वरूप आप रजतम अभी सिद्धांत जस्टिस का खंडन कर दिया अगर स्वरूपेण को करेंगे तो दो दोष हो जाएगा वैधिकरण होगा दोष होगा आपका विवरणकार तो कहे है स्वरूप अपन स्तर अथवा पारमार्थिकेण प्रातिभाषिक रजत पारमार्थिक लौकिक पारमार्थिक प्रतिभाषिक रजत का निषेध करें व्यावहारिक रूपेण लौकिक पारमार्थिक रजत नहीं है व्यावहारिकत्व प्रातिभाषिक रजत कहा मिलेगा उस रूप से निषेध कर रहा है तो आप अभी कह दिए ये व्यावहारिक रूपेण स्वरूपेण निषेध नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसा दो दोष होगा किंतु विवरण कार तो वो कहे त्रिकालिक निषेधम प्रति स्वरूपेण अपन स्तर प्रति होगी तो विवरण वाक्य विरोध हो जाएगा इति सिंत कहता है कि नाच्य तस् पक्षांतर यहाँ क्या विचार वहा समाधान दिए है यहाँ तो अधिक नहीं दिए है कहते है की आप तो पारमार्थिक व्यावहारिक रजत का निषेध नहीं कर पाएंगे ये दोष होगा तो अभी प्रातिभाषिक रजत को पारमार्थिक पारमार्थिकव निषेध करेंगे अर्थात इसको कहते हैं व्यधिकरण निषेध घटक को पटत्व निषेध करेंगे इसको सभी लोग नहीं मानते हैं तो होने से अब कैसे कहेंगे पारमार्थिक रूपेण प्रातिभाषिक का पार्थिकता व्यावहारिकत्व व्यावहारिकत्व प्रातभाषिका का निषेध करेंगे इसलिए वहां समाधान देते हैं कि जिस समय में उसका रजत दिखा उस समय में उसको प्रातिभाषिक दिखता था नहीं नहीं उस समय मानता मानता था, था, नहीं उस समय में जो दिखता था उसमें पारमार्थिक व्यावहारिकार्थिक व्यावहारिकत्व उसमें अर्थात व्यावहारिकात्म प्रातिभाषिक दिखता था वो उसको व्यावहारिक मानता था नहीं तो प्रवृत्ति क्यों होगा इसलिए कहा जाता है कि दिखता था क्या व्यावहारिक तो व्यावहारिक दिखता था जब निषेध करते हैं उसी का ही निषेध करते हैं व्यावहारिक और तादात्मप प्रातिभाषिक का निषेध करते हैं तो कहते हैं कि यह तो व्यधिकरण तो हुआ कहते हैं कि व्यधिकरण होगा अगर व्यावहारिक अवच्छिन्न प्रातिभाषिक कहेगा हम उसे अवच्छि नहीं कहते हैं ब्रह्म से तादात्म्य कर गया तो व्यावहारिक दिखाता भी तेन रूपेण निषेध भी करता है तैन रूपेण इसी प्रकार के वहां ग्रंथ का समाधान है तो आप जो कहते हैं कि पारमार्थिक्षिन्न प्रातिभाषिक रजत का, का निषेध किए हैं विवरणकार उनका तात्पर्य है तादात्म्य हुआ है तो इसलिए कोई ग्रंथ विरोध नहीं है अच्छा अन्यथा क्या दोष होगा अबाध्यत्व रूप पारमार्थिकव से बाध्यत्व रूप मिथ्यात्व निरूप्यत्व अन्यस अच्छा ये थोड़ा और विचार है ठीक है थोड़ा सा है तो इस प्रकार अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा पारमार्थिकत्वेन आप निषेध करेंगे पारमार्थिकत्व का अर्थ होता है कि अबाध्यत्व अबाध्य आप बाध करेंगे अबाध्य का ज्ञान होने से आपको बाध का ज्ञान पहले चाहिए या बाध का ज्ञान नहीं तो अबाध का ज्ञान नहीं होगा अबाध का ज्ञान नहीं तो अबाध्य का ज्ञान नहीं होगा इसलिए अबाध्य नार्थिकेंगे तो पारमार्थिक अबाध्यो अबाध्यत्व का ज्ञान होने के लिए पहले आपको बाध चाहिए बाध का ज्ञान तो अर्थात अबाध्यत्व का ज्ञान के लिए बाध चाहिए और ये बाध कब होगा अवाध्यत्व होने पर अर्थात तो अबाध्य पदार्थ का ज्ञान होने पर वो बाध होगा अबाध्य जो अधि अधिष्ठान पारमार्थिक का, का ज्ञान होने के लिए पारमार्थिक इसका ज्ञान के लिए आपको बाध का ज्ञान चाहिए और बाध ज्ञान कब होगा जब ये अबाध्य बोल करके हो यह अनुन्यासरे तो इसको कहते हैं अन्यथा अबाध्यूप पारमार्थिक बाध्यूप तो मिथ्यात्व तो, निरूप्य बाध्य पहले पता चले तब तो अबाध्य का ज्ञान होगा अबाध्य का ज्ञान होने से आप अबाध्य पार्थिक बाध करेंगे ये तो परस्पर अन्य हुआ इसलिए विवरण मत को अर्थात तादात्म्य पर इस प्रकार के लेकर के समाधान दिया गया वो समाधान यहाँ नहीं है अर्थात तो, खाली कह दिया पक्षांतर अर्थात तादात्म्य पर लेकर के समाधान दिए ठीक है ये सब अद्वित सिद्धि का पंक्ति है आगे भी और थोड़ा है ओम शंकर शंकर भगवंत राय हाय